सुधा मृतक्षिताशंकोदावचनम ओ शांति शांति देखा आपने वो आत्मा प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है ऐसा बोलने के बाद सब लोग जानते ही है तो चर्चा करने का आवश्यकता क्या है ऐसा प्रश्न है हा ऐसा तो है वो जानते हैं उसका अस्तित्व जानते हैं लेकिन वो क्या है इसके बारे में नहीं जान सकता है वो भी मालूम है देखो प्राज्ञ रखा ये सब कुछ ठीक होता है नहीं तो नहीं ठीक नहीं होगा सामान्य ज्ञान है लेकिन उसके बारे में विशेष ज्ञान पक्का ज्ञान नहीं है इसलिए एक एक एक एक कल्पना करता है अनुमान से कल्पना करता है ना एवं बहुत प्रतिपन्ना युक्ति वाक्य तदाभास समाश्रया संतहा यहाँ पर युक्तिवाक्य तदाभाषा जो बोलते हैं कहाँ पर अच्छे युक्ति अच्छे वाक्य भी है तथा आभास भी है इसमें लिस्ट में आ गया इसलिए आखिर वाला वो हम स्वीकार करना पड़ता है है न तचार्य यंचित प्रतिपद्यमान निश्रेय साथ प्रतिहनियता है ना न अविचार्य लोग अलग अलग कुछ बोलते हैं इसलिए उसको ही स्वीकार कर लिया वो यद किंचित प्रतिपद्य मानेश्रेय ओ है पाएगा है ना अनर्थिया उतना ही नहीं अनर्थ भी हो जाता है देखो कोई सोचा ये शून्य है कुछ नहीं जी ऐसा बोला तो अनर्थ भी हो जाता है ना कुछ भी करो उसमें क्या है ऐसा हो जाता है है ना इसलिए वो ठीक नहीं समझा तो अनर्थ भी हो सकता है तस्मा ब्रह्मजिज्ञास ब्रह्मजिज्ञासन मुखेन वेदातवाक्यमीमसा तद विरोध तर्कोपकरण निःश्रेय प्रियोजना प्रस्तुत तस्मा जिज्ञासपन्यास मुखेन ब्रह्मजिज्ञास का उपन्यास करके वेदातवाक्यमीम साहम जिज्ञासा किस प्रकार से करेगा वेदातवाक्यों को ही लेकर करेगा है ना को ही लेता है इसका मतलब और कुछ नहीं लेके आएगा और कुछ प्रमाण इत्यादि तो उससे विरोध नहीं होना ऐसे तर्क को भी स्वीकार भी करते हैं वो जिससे निश्रेष प्रयोजना होगा है ना मोक्ष मिलेगा है ना ऊपर स्तु ही है ना हम प्रारंभ करते अभी है ना? अभी इसके बारे में थोड़ा देखो आप जानते हैं कि वहाँ पर जो प्राग्ञ है ठीक जानते हैं मैं नहीं जान सकता हूं उसको किस प्रकार से नहीं जान सकता हूँ वहाँ पर इंद्रिय प्रवेश नहीं है बुद्धि भी प्रवेश नहीं है है ना? नहा पर कोई भी बोल सकता है देखो ओ शायद मुझे इतना अक्ल नहीं है समझने के लिए ओ वाला बहुत अकल वाला एक है उससे पूछेंगे ऐसा पूछे तो वो भी क्या बोल सकता है वो भी जब प्राज्ञा में खड़ा हुआ है इसमें उसमें तो में वो भी जानता है मैं भी नहीं जानता कुछ नहीं बोल सकता, है ना इसलिए वो कैसा प्रयत्न करता है वो उधर है तो कैसा रहना ऐसा अनुमान से करते हैं क्योंकि ये एकदम पक्का इसको नहीं बोल सकता कौन प्रत्यक्ष है तो पक्का बोल सकता है ठीक है ऐसा प्रत्यक्ष जब नहीं है अनुमान से ही बोलना पड़ेगा इसलिए कल्पना करता रहता है एक एक को एक ठीक लगता है है ना अभी देखो इसलिए वो गलत ही होता है ठीक नहीं समझता ऐसा बोलने के बाद तर्क का मतलब क्या है इसके बारे में थोड़ा सोचो अभी हम स्पष्ट कह रहे हैं वहां पर अनुमान से बोलने के लिए बुद्धि प्रवेश नहीं कर रहा है इसलिए नहीं हो सकता है ना लेकिन देखो मैं कुछ ना वो शास्त्र कुछ ना कुछ बोला प्राग्ञी के बारे में मुझे इसको स्वीकार करने में जो अड़चन होता है उस अड़चन का स्वरूप क्या है देखो क्या मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है वेदांत वाक्य के द्वारा मैं कुछ ना कुछ आपको समझाया समझने में कुछ कठिनाई होती कठिनाई एक का स्वरूप क्या है देखो कठिनाई का स्वरूप क्या है मुझे कुछ भी बोलो मैं बुद्धि का प्रवेश उधर है ही नहीं स्पष्ट होने के बाद भी मैं बुद्धि से ही उसको पकड़ने के लिए मैं कोशिश करता हूं है ना जी क्यों कारण क्या है अनाद काल का अध्यास है बुद्धि में बुद्धि से समझा मैं समझा नहीं तो नहीं है ऐसा बोला है अभी इसलिए क्या होता है वो समय जब आता है वो समय बुद्धि से संबंधित है बुद्धि से परे को समझाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी बोलो बुद्धि संबंध से ही उसको समझकर समझने में थोड़ा कठिनाई का अनुभव करता है तब वो बुद्धि के द्वारा जो समझ सकता है वो उसके आधार पर ही प्रश्न करता है, है ना इसलिए अभी मैं क्या करना है जी और सुनने वाला जो है उसका उसका स्थिति क्या है देखो ऐसा भी मैं बार बार बोलते रहा देखो जी मैं बो, बोल रहा हूँ प्राप्त नहीं होता ऐसा इसलिए बार बार उसी को पूछ रहे हैं ना सुना मैं बोलता हूँ ऐसा बोल उसको विश्वास नहीं आ, विश्वास आता है क्या हरिंगस्टैंडिंग दिफिकल्टी है ना लेकिन देखो वहां पर चमत्कार क्या है अनुमान जो है अनुमान करने की प्रक्रिया जो है वो भी बुद्धि का एक सामर्थ्य ही है है ना बुद्धि का सामर्थ्य जो है वो आत्मा से ही आया है <laughs> इसलिए सामर्थ्य जो है वो पूरा पूरा गलत नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पर वो शक्ति जो है वो आत्मा की ही है, है ना लेकिन अब क्या करना पड़ेगा थोड़ा उसको वेदांत वाक्य को वजन ज्यादा देकर देख देकर मैं प्रश्न करना पड़ेगा मतलब और देखो मैं ठीक नहीं समझ रहा हूं इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूं ऐसा रहना प्रश्न करते समय दो प्रकार से कर सकते हैं आप नहीं जानते चुप बैठो ऐसा भी प्रश्न कर सकता है दूसरा क्या है आप जो बोल रहे हैं मीजें समझ में नहीं आ रहा है ऐसा भी कर सकता है दो प्रकार से कर सकते हैं आई थिंक यूर फॉलो है ना वहां पर आप जो कह रहे वो ठीक नहीं है ऐसा बोला आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा इसलिए आप ऐसा पूछो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों समझ में नहीं आ रहा है पूछा फिर एक बार बुद्धि को शरीर को जगत को वापिस लेके आएगा क्योंकि वही है ना पीछे तब आप क्या याद रखना जो लेके आ रहा है बाहर का पैरामीटर जो है वो आत्मा से अभिन्न है इसको याद रखकर उत्तर देते रहो फॉलोइंग मतलब क्या है प्रश्न किस प्रकार से आता है जगत के ओर से आता है मतलब बुद्धि के ओर से शरीर के ओर से बोलता है आप देखो जी आप शरीर से अतीत है ऐसा पूछा क्या जी मैं अतीत हूं अभी हूं ना आप जो बोल रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा बोलता है तब आप क्या बोल सकते हैं समझ में नहीं तो मैं क्या करूं जाओ ऐसा बोल नहीं सकता इसलिए भगवान ऐसा रखा है देखो आप कल रात को सब को देखा ना वहां उस समय कहा था और कुछ बोलेगा इधर था उधर क्या है आप ही बोल रहे हैं मैं शरीर में शरीर हूं बोल रहा है शरीर इधर लेटा है आप कहीं घूम रहे हैं इसका मतलब क्या है समझ मतलब में मतलब शरीर से वास्तव में संबंध नहीं है ये अनुभव को आने के लिए भगवान व्यवस्था भी किया है <laughs> एक स्वप्न को दिया है समझे ना बाद में वहां पर भी कुछ ना कुछ बोलेगा तब सुधर संबंध है ही नहीं ना जी हा जी इसलिए मिश्र नहीं क्या देखो आप ही समझे ना यहां पर क्या याद रखना जब ये एक साधक प्रश्न पूछता है तब उत्तर देने का क्रम में क्या याद रखना मतलब वो किस प्रकार का दिक्कत है उसके मन में को सोच सोचना सोचकर धीरे धीरे उसको लेकर वहां से प्राग्न को बिठाना प्राग्ञ बिठाना और बाद में बात सुनेगा वो <laughs> देखा वहां पर आप हैंड्सअप कर रहे हैं या नहीं मैं नहीं जानता हूं सब बोल रहे या नहीं आप जब मैं नहीं जानता हूं सब बोलने के बाद मैं कुछ बोला उसमें आप क्यों विश्वास नहीं रख रहे हैं प्रश्न मालूम हो गया तद अविरोध तर्क का मतलब मालूम आपको क्योंकि तद अविरोध तर्क हो सकता है क्यों हो सकता है सब कुछ आत्मा ही है इसलिए हो सकता है मैं मैं अस्तित्व भी भी नहीं कहता, मैं नहीं नहीं नहीं नहीं कहता कब पहले पहले आया ना तो तो वो भी तो इसी अर्थ में आता है है है देखो ऐसा ऐसा कहेगा ठीक क्यों वहाँ पर अनुभव को देखा कोई नहीं बोलेगा मैं मर गया था ये ये इसका मतलब सब वो भी हाँ तो। क्या देखो ये आप सब सभी चीज ब्रह्म है तो इसलिए वो जगत में भी अगर उधर से प्रश्न आ रहा है वो भी ब्रह्म है इसलिए से पूरा लेके जा सकता है कनेक्टेड कनेक्टेड है हाँ, है है लेके जा सकता है, हाँ, इसी प्रकार फैक्ट मैं कहती हाँ, मतलब मैं मैं हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, इसको फरमाण नहीं चाहिए अनुभव आनव, है इसलिए बाद में पूछो देखो अभी मैं जाऊ बाद में वो बोलेगा जी मैं ऐसा रखो मैं ज्ञाता करता ही हूं उस समय करण नहीं रहा मेरे पास इसलिए मैं कुछ नहीं सोच सका है ना इसलिए करण आते ही में एक ज्ञाता बन गया अच्छा मतलब ज्ञात मेरे में है लेकिन करण न रहने से मैं नहीं समझ रहा हूं ऐसा बोला है ना तब उसको उससे पूछना अच्छा मैं नहीं समझ रहा हूं कम से कम उसको जान रहे आप क्या सुषुप्ति में मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं क्या इसको जान रहे हैं क्या था। उस क्या था? फिर जो ये जान हाँ, था। देखो अभी मैं ओ आंख ठीक नहीं है देखो आंख ठीक नहीं जी मैं नहीं देख सकता हूं मैं जानता हूं है ना उसी प्रकार मैं जानने वाला हूं लेकिन नहीं जान रहा हूं क्यों मैं आंख नहीं है लेकिन आंख नहीं है उसको तो मैं जान रहा हूं मुसी प्रकार और इस कारण से मम्म नहीं जान रहा हूं ये है क्या इसलिए हम पूछते हैं इसी कारण से आप नहीं जान रहे हैं किस प्रकार से अप्रूव कर सकते हैं आर यू आरियला नहीं है अभी, यही को अभी उसको हम तर्क से ही समझाने के लिए नहीं जा रहे है तर्क से हम क्या कर रहे हैं हाँ। वो उसको वेद जो बोलता है उसको समझने के लिए जो कठिनाई है उसको हरा उसको हटाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं वो तर्क से ही हम नहीं समझा रहे प्रमाण तर्क खत्म हो जाएगा खत्म हो, हो जाएगा। लेकिन खत्म हो जाएगा किसको जानने के बाद? पहले क्वेश्चन प्रश्न आता ही है इसलिए हम पूछते हैं आप कुछ नहीं जान रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं ना अच्छा। न जानने के लिए यही कारण है ऐसा प्रूव करो हम उनसे पूछते हैं कारण यही है क्योंकि वो समय बुद्धि से संबंध नहीं रहा इसरे मैं नहीं जान सका इसको प्रूव करो आप हनुमान को पकड़ा है ना उसको प्रूव करो वो बोलेगा मैं प्रूव नहीं कर सकता हूं जी आप क्या बोल रहे हैं आप बोल रहे और कारण है हम बोलते हैं और कारण और एक कारण उसको प्रूव करो वो पूछेगा हम प्रूव करेंगे किस कारण से आप नहीं समझा उस समय तब पूछा उस समय आप ब्रह्म में एक हो चुका था जब ब्रह्म में एक है तब कुछ भी ब्रह्म से अलग नहीं है इसलिए आप भी ब्रह्म से अलग नहीं है जब कुछ भी अलग नहीं है आपको जानने की क्रिया कैसा हो सकता है देखो अभी मैं जब बोला अरे रे अवरे कारण हो सकता है जी समझ आ रहा है आपको इसलिए वो जो कुछ प्रश्न आता है बुद्धि के आधार पर ही आता है क्योंकि हमारा अनादिकाल का अध्यास है इसको बारे में गाली देने से काम नहीं होगा हा? बहुत सहानुभूति से समझाना पड़ेगा लेकिन वो घमंड है ऐसा-ऐसा आप वाद करने का क्रम भी आप नहीं जानते ऐसा छोड़ देना क्यों सोचो सुनो वाद करते समय क्या है मालूम है दोनों को एक ही प्रमाण रहना दोनों का एक ही प्रमाण रहा अब लायर का काम करते हैं और दूसरा आपके पार्ट वाला भी है और कहीं से लेके आया। देखो जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं तो और अलग है ऐसा पूछा, क्या बात करते हैं? जाओ ऐसा बोलेगा है ना वी आर रूल्ड बाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है नहीं दोनों को एक ही एविडेंस हो है ना वो एक ही प्रमाण होना है ना उसी प्रकार इधर भी वहां पर युद्ध में क्या होता है रथी रथी से ही लड़ना महारथी महारथी से ही लड़ना है ना इसका मतलब प्रमाण एक ही होना उसी प्रकार अभी वहां पर क्या हो रहा है वो जब जिज्ञासु को हम समझाना है क्या है उसके ओर से मैं वेदा वेद वाक्य को वेदवाक्य में विश्वास नहीं है ऐसा नहीं है उसको विश्वास है हमारी ओर से क्या है हमको अनुमान से विरोध नहीं है ऐसा हमारे मन में रहना <laughs> उसमें क्या रहना वेदांत वाक्य में विश्वास है लेकिन नहीं समझ रहा हूं मैं क्या बोलना अनुमान से मेरा विरोध नहीं है मैं समझाता हूं लेकिन आखिर में उसको ही स्वीकार करना पड़ेगा अभी इसको प्रूव कैसे दे सकता हूं ब्रह्म से आप एक था इसलिए नहीं समझा ऐसा बोले तो इट इज रीजनबल बट वट यू मीन बाई प्रूविंग इटे ना प्रूविंग इट को क्या होना अनुभव होना अभी यहां पर क्या हो रहा है सुषुप्ति में मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है बुद्धिपूर्वक में नहीं सोया आ गया है ना इसलिए वहां पर मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूं लेकिन बुद्धिपूर्वक में ब्रह्म से एक हुआ ज्ञान प्रमाण नहीं ब्रह्मा इम ब्रह्म अवगत पर्यत इच्छा है सन्व इच्छाया कर्म समझे ना इसलिए वहां पर ऐसा बैठकर मैं ये खो चुका तब कुछ भी समझ में नहीं आएगा मैं जानता हूं प्रूफ भी हो गया जी इसका मतलब क्या है आप अभी आपका स्टेटमेंट नहीं प्रूव कर सकता नहीं मेरा स्टेटमेंट आप नहीं सकता ऐसा है लेकिन वेद जो बताता है अंत तो ग आप ही अनुभव में लेके आ सकते हैं ये झूठ नहीं होगा सपोज आई मेड इट क्लियर मैं बुद्धिपूर्वक नहीं सोया तो वही क्या है क्या है ज्ञान प्रमाण नहीं ज्ञान प्रमाण क्या किसको बोला बोल के ज्ञान प्रमाण कैसा आता है कल पूरा बोला ना ज्ञान प्रमाण मतलब क्या है दुए, दुए, एक मिनट एक मिनट ज्ञान प्रमाण मतलब क्या है याद रखो ज्ञान प्रमाण अवगत अवगति है ओ, ज्ञान प्रमाण समय क्या है प्रमाता क्या है प्रमेय क्या है पूछा छा प्रमेय ब्रह्म है।, है अच्छा अभी इसलिए बुद्धिपूर्वक प्रमाण से ब्रह्म को जान रहे या नहीं वो बुद्धिपूर्वक है तो हा लेकिन बुद्धिपूर्वक ये समझा ऐसा नहीं है बुद्धिपूर्वक ब्रह्म को विषय जैसा समझा लेकिन निधिध्यास से ज्ञान निष्ठा से मालूम हो चुका वो समझ में आ गया आपको इसलिए यहां पर कहीं भी विरोध नहीं होता है इसलिए वो हमेशा याद रखो कोई घमंड से प्रश्न किया तो उसका उत्तर नहीं देना आप बड़े हैं छोड़कर आ जाना जिज्ञास पूछा कोई भी प्रश्न पूछने दो मैं उत्तर देने का मेरा क्षमता में रख रहा अभी एक मिनट स्वामी जी प्रमाण से अद्वैत तो सिद्ध सिद्ध ही ही है तो तो तो तो अद्वैत के सहारे तो सिद्ध का सिद्ध नहीं होने वाला साध्य तो द्वैत में ही होगा तो जब साध्य द्वैत में होगा लेकिन प्रमाण के सहारे से जागृत से बुद्धि पूर्वक जब जो द्वैत का साध्य है वो प्रमाण के आधार से सिद्ध हुआ तो तो जागृति में ही हुआ लेकिन उसका लक्ष्य तो जो से होने वाला था या तो जो अवगत होता ही वो ही होता है ठीक है ने, ने ठीक है अभी इसका मतलब क्या है यहाँ पर द्वैत जैसा कुछ ना कुछ नया पाया मैंने ऐसा नहीं है नहीं नहीं नहीं हो ही सकता मुझे मैं ही समझा हाँ जी इसलिए कथा कहानी मैंने बोला कल नया कुछ नहीं पाया इसलिए वो कर्म नहीं है लेकिन ये युक्ति से आ, युक्ति आपका शशय को हटाने के लिए बोला जी जी जी, जी। ओ को ही समझाने के लिए नहीं बोला विषय को वेद भी वो सीधा नहीं समझा सकता ति से ही समझा सकता है उसी प्रकार इधर भी आपके शमशय जो है उसका परिहार के लिए मैं अनुमान का ओ, साधन ले हूं। कहां लेता हूं लेकिन कहा लेता हूं कहा नहीं ले सकता हूं इसको याद रखो समझ ना कहा लेता हूं जब बुद्धि से संबंधित है तब तो बुद्धि संबंध से ही मैं भी सिखाना समझाना ओ लेवल ग्राउंड ऐसा बोलता है ना जो मैच में इस पार्टी को एक फील्ड में और उस पार्टी को दूसरा फील्ड में मैच कोई करता है है ना दोनों का को फील्ड रहना है ना उसी प्रकार इधर भी वो हनुमान से दिक्कत उसको बुद्धि के द्वारा आ रहा है इसलिए मैं हनुमान को ही लेकर उसको क्लियर करना तब तो वेद को मत बोला वो को वो वाटरिंग हो जाएगा। वाटर को लेके वाटरिंग डाउन नहीं है वॉटरिंग अप होगा नहीं होगा वाटरिंग डाउन नहीं कैसा कर सकते बहुत मुश्किल हो जाता है नहीं देखो वही दिक्कत हो रहा है ओ... और कहा से कहा रहकर कहा खड़ा होकर प्रश्न पूछ रहा है इसको न और समझ कर, बोलता है तुमको देखो संस्कार होना है नहीं समझेगा जाओ ऐसा बोला तो चल जाता है और क्या कर सकता है वो लेकिन जिज्ञासु को याद रखो गण से प्रश्न पूछा उत्तर देने का जरूरत नहीं है जिज्ञासु ओ वेरी सिंसियरली प्रश्न पूछ रहा है और समझे कैसे आ रहा है बुद्धि के आधार पर आ रहा है इसलिए मैं उसको स्वीकार करके उसको निकालना उसको बोलता है तर्क ना अभी इवन इवन इन इन व्हाट कम्स कम्स ऑफ़ ऑफ़ द द द कैन बी इनटू एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस अल्टीमेटली बिकम्स फॉर यू नो नॉलेज बट रियल प्रॉब्लम आल्सो बिकॉज़ डिफरेंट पीपल याद रखो क्या मैंने बताया ज्ञान प्रमाणे ना अवगति ठीक है ना अवगति में कुछ नहीं है कुछ नहीं कर सकता आप ही करना है अवगति लेकिन ज्ञान प्राप्त करने में तर्क सहारा करता है, तर्क का सहारा लेना है है ना उस समय जो कुछ प्रश्न पूछता है उसको उत्तर देना जिम्मेदारी है नहीं दिया तो मैं गलत कर रहा हूं है ना ज्ञान प्राप्ति मतलब बुद्धि संबंध है जब बुद्धि संबंध है अनुमान से पूछ सकता है पूछने दो थिंक इज इज नॉट गेटिंग क्लियर ज्ञान प्रमाण में चर्चा होती है अवगति में चर्चा नहीं है अवगति में कुछ भी चर्चा नहीं है देखो अभी तो देखो ये क्लियर हो गया आपको आप अवगति पर ना आपकी जिम्मेदारी बोल तो वो वो क्या करेगा वो डगवान के पास चले जाएगा ओ भगवान अवगति देना आपका है भगवान की कृपा के बिना अवगति नहीं होगा एक गारंटी जितना आप भी अकलवान हो आप लेकिन अवगति के लिए भगवान की कृपा चाहिए इसलिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं हा? कर्मिणाम कर्मफलम फलम ज्ञान नाम च्जान फल मदहीनम ज्ञान फल क्या है अवगति ही है ज्ञान फल अवगति है है ना ये फल उसके हाथ में है इसलिए ज्ञानी बन के बनने के बाद भी बहुत बहुत भक्ति रहा तो तब भी अवगति होती है नहीं तो नहीं होगा स्वामी भगवान की कृपा का संपादन करने के लिए भक्ति चाहिए भक्ति एक ही है वहां पर ओ साधना काल में आरु रुख काल में कर्म के साथ भक्ति है ओ समझने के बाद सन्यास में कर्म छोड़ा सिर्फ भक्ति है भक्ति मतलब क्या है हमेशा उसका चिंता अनन्यास चिंतन तो हमेशा उसके बारे में सोचते रहा। तो उसको आ जाएगा है ना ये इतना इतना कंसर्न है अनुग्रह करना सब तो हो जाएगा है ना इसलिए यहां पर क्या है अवगति में वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है लेकिन प्रमाण पैदा करने में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो हट मत करो वेगवा ऐसा बोलता है सुनो ऐसा नहीं है कहा से जाओ देखो ये करना होगा कि उसको प्रमाण में लाके खड़ा कर देना पड़ेगा फिर एक बार बोलो उसको प्रमाण से एक बहुत विश्वास से चल रहा है या तो वो खुद ही या जो उसका प्रिसेप्टर है उसको प्रमाण के लिमिटेशन दिखा देगा ना कहा जाके रुक जाएगा। हम्म। इसके आगे अब क्या करो बोलो Hmm. आ, जाएगी इसलिए ही मस्ट बी मेड टू अंडरस्टैंड हिस्सलेसनेस देखो आप इतना ओ, बड़ा ऐसा मत रखो ये एक स्टेज है जहां आप हेल्पलेस है आप कुछ नहीं कर सकते है ना ये समझने के बाद वो कर्म में प्रारंभ बहुत बड़ा हो गया जी मैं कुछ नहीं कर सकता ये भी एक है कर्म के बारे में ज्ञान के बारे में भी ऐसा है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जी क्या तो आप करना है नहीं तो ही कर सकता है ना देखो जी मैं ओ कुछ ना कुछ केमिस्ट्री व्याकरण फिजिक्स तरक्का पढ़ने के लिए है कोशिश किया तो मेरा श्रम है और भगवान का हैया नहीं छोड़ो मेरा श्रम तो है है ना वहां पर मेरा श्रम क्या है <laughs> प्रमाण से मैं जब अवगति को जाना है, है ना मेरा श्रम क्या है <laughs> बैठे रहना मेरा श्रम है ही नहीं उधर बैठे रहना उसकी करुणा हाँ हाँ और कुछ रास्ता ही नहीं है इसको एकदम समझ लो मैं ऐसा रखा आगो के तक बिल्कुल नहीं आएगा अच्छा ये सूत्र हो गया जी सूत्री का गनप्ति का ही होगा। का फेविकोल फेविकोल ही होगा आ। <laughs> क्षणस्तम अत भगवान्त्रकार ब्रह्म अतः जिज्ञासीवला ब्रह्म की जिज्ञा करो जिज्ञासा कर्तव्या दोनों तो एक ही है बार बार याद रखो जिज्ञासा कहा प्रमाण के बारे में जिज्ञासा अवगति के बारे में नहीं सब याद रखना आप नहीं तो स्पष्ट नहीं होगा है ना प्रमाण के बारे में जिज्ञासा होनी है इतुक्तम किम लक्षण पुनस्त ब्रह्म है ना जिज्ञासा करने के लिए हमको धीरे धीरे पहचानने के लिए कुछ लक्षण रहना है ना लक्षण मतलब क्या है देखो लक्षण मतलब बहुत चीज है आ? लेकिन हम जो चाहते हैं वो भी उधर है अन्य वस्तु के साथ साथ है अभी ओ इसमें जिसको हम जानना चाहते हैं उसमें यह गुण है जो और किसी में नहीं है यह लक्षण होता है डिस्टिंगविशिंग फीचर है ना इसलिए ये डिस्टिंगविशिंग फीचर क्या है किम लक्षणम पुनस्तद ब्रह्म क्योंकि ब्रह्म के बारे में कुछ अंदाजा आया तो मैं बाद में वो बात करने को शुरू कर सकता हूँ है ना इसलिए मैं कहा से शुरू करना ब्रह्म बोलते ही मैं मन में क्या रखना क्या है क्या बोल रहे हैं आप ब्रह्म का परिचय करा दो हमको किम लक्ष्मण पुनस्त ब्रह्म अतः भगवान सूत्रकार भगवान सूत्रकार अभी इसलिए इसको उत्तर दे रहा है है ना जन्माद्यस्य जन्माद है ना जन्म आद्य मतलब क्या है जन्म आदि जन्म एट्सेट्रा आदि अस्य अस्य मतलब सामने वाला जगत जो है वो अस्य यता जहां से मतलब जहां से जगत का जन्मादि हो रही है वह जन्मादि हो रहा है वह स्वामी जी ये पंचमी यथ ठीक है यथ इसके द्वारा नहीं इसके द्वारा ये, ये, ये, ये, ये, ये। मैं, मैं हिंदी में क्या बोलू पंचमी है आप ही बोलो मतलब इसके द्वारा ये हो नहीं नहीं जिसके द्वारा नहीं सुनो मैं हिंदी नहीं जानता अभी जिससे हो रहा है नहीं तो अगर स्वामी पंचमी लेंगे तो उसका मतलब अलग हो जाओ अलग करना नहीं ये अलग होता है या नहीं बाद में देखेंगे है ना है ना जिससे हो रहा है वह बाद में देखेंगे अभी प्रश्न ऐसा है देखो जी आप बोल रहे हैं राज्य कौन है पूछा वही उसकी आत्मा ही है ब्रह्म ाग्ञ में कुछ गड़बड़ है उसको साफ किया तो वह ब्रह्म है तो यार है। इसरे यहां पर मेरा दिक्कत क्या है प्राग्ञ कौन है उसको ही एक एक भी लक्षण नहीं है प्राग्ञ जो है उसको भी एक लक्षण नहीं है किस प्रकार से इसका वर्णन कर सकता है जी देखो प्राग्ञ मतलब क्या है सुनो सब कुछ बोल सकते हैं आप थोड़ा सोचो मनुष्य कौन है बोला अलग अलग प्राणी है उसमें दो पाद वाले हैं दो पाद वाले भी बहुत कुछ है उसमें मनुष्य ऐसा ऐसा है बोल सका है ना बहिष्प्रज्ञ कौन है पूछा देखो बुद्धि यहां से जो ज्ञान को पार है वो बाद में अंतप्रम से पूछा अंतर्म तो क्यों बोला नहीं प्राज्ञा का थोड़ा वर्णन करो ना अभी तो प्राग्ञ को ही लक्षण हम नहीं बोल सकते प्राग्ञ का आधार ब्रह्म है उसका लक्षण में हम क्या बोल रहे किम लक्षण पुरुष त्रह्म क्या बात कर रहे हैं आप ऐसा देखा तो वो ब्रह्म सन्मात्र है ये तद परमयम प्रमयम बोलता है अप्रमयम मतलब क्या है प्रमेय नहीं हो सकता है प्रमेय जो है उसको ही लक्षण बोल सकता है।, है ना अभी जो प्रमेय ही नहीं है वो लक्षण कैसे बोल सकता है अभी देखो वो सरल रूप से हम पहले से शुरू किया यह प्रश्न उठाने का जरूरत नहीं है मैं धीरे धीरे धीरे धीरे समझाता हूं आपको दिक्कत नहीं होगा लेकिन ब्रह्मसूत्र में क्या है अभी जो वेदाध्यन किया है कुछ ना कुछ अंदाजा है उसको ओ वेदांत वाक्यों को समन्वय करने के लिए ब्रह्म सूत्र है इसलिए बोलते ही उसको और कहीं से एक समस्या आता है क्या जी मैं ये में ऐसा पढ़ा हूं मैं परमेय ही नहीं ऐसा पढ़ा हूं अब ये लक्षण बोल रहे हैं कैसा बोल सकते हैं जी समझ कह रहा आपको इसका मतलब जिसको समग्र वेदांत का एक प्रकार से थोड़ा परिचित है वो ज्यादा नहीं है थोड़ा परिचित है तब उसको अलग अलग ओर से समझा सकता है इसलिए उसको भी उत्तर देते देते हम आगे बढ़ना पड़ेगा है ना अभी इसलिए लक्षण साध्य नहीं ना लेकिन अभी बोल रहे हैं जगत को दिखा के हम लक्षण बोलेंगे ऐसा क्षण स्तभर्मा पूछा जन्मदेश वैसे हो रहा है ऐसा बोल रहा है इसलिए प्रश्न का उत्तर ऐसा रखो क्या है अभी जन्मादि अस्या जो बोला है अस्या जो है मतलब जगत ये जगत ब्रह्म से अलग है ऐसा मत रखो ब्रह्म से इसका संबंध कुछ भी नहीं है ऐसा मत रखो इसके द्वारा ही ब्रह्म को समझना है दूसरी रास्ता नहीं है इसलिए श्रुति ही क्या बोल रहा है आप अध्ययन किया है ना इंद्रो माया विप्रूप ही रूपम रूपम प्रतिरूपो बदस्य रूपम प्रति चुना ऐसा है अलग अलग रूपों को पालिया क्यों पालिया अपना स्वरूप को समझाने के लिए दिखाने के लिए ऐसा बोल रहे ना है ना बहुश्याम प्रजा ये या। मैं ही बहु से खड़ा हो जाता हूं ऐसा बोला है ना इसलिए वो अपना स्वरूप को समझाने के लिए ही रूप पाया है वो इसलिए इन रूपों के द्वारा ही समझना है आप स्पष्ट रहे इसलिए अभी वो जगत के द्वारा हम तीन कदम में ब्रह्म को समझाते हैं तीन कदम है ना तीन कदम क्या है अभी इसकी चर्चा में भाषण में आपको मालूम होता रहेगा समझा अभी देखो पढ़ो जन्म उत्पत्ति आदि अस्थी तद्गुण्विज्ञानो बहुव्री जन्मस्थिभंग जन्मन से आदि श्रुतिपेक्ष वस्तुवृत्तापेक्षतिदेशवत्त जन्मस्थिति कर्मदर्शनाः यूताक्ये जन्मस्थि प्रलयाना क्रमदर्शना वस्तु जन्मनालब्धसत्ता कस धर्मिण स्थित संभव देखो जन्म उत्पत्ति आदि अस्य अस्थि तुण संविजानो बहुत है ना ये क्या हो रहा है देखो तद्गुण संविज्ञा बहुरी आज्ञा बहुरी यहाँ पर क्या है ओ लंबकर्ण सदृष्ट इटॉक् लंबकर्ण आनया ओ जिसका कान बहुत लंबा है इसको कभी कभी गर्द भी बोलता है छोड़ लंब कर्ण लंबकर्ण जब बोला लंब कर्ण वाला एक है लंबकर्ण उसका विशेषण है समझा अभी आ जब बोला लंबकर्ण को छोड़कर तो उसको नहीं लेके आ सकता है इसका मतलब क्या है विशेषण विशेष के साथ ही है अलग नहीं होता है विशेषण विशेष के साथ ही है अलग नहीं कर सकता है, है ना इसका मतलब क्या हुआ ओ विशेष विशेष को विशेषण के साथ ही रखकर समझा तब सद तदगुण संविज्ञान बहुरी ही होता है कभी कभी विशेषण को छोड़कर विशेष को भी लेते हैं गोपाल मानया गोपालक मानया गोपालक गो मतलब ग्वाला है ग्वाला मतलब गाय को पालने वाला ठीक है जी अभी गाय को पालने वाला लेके आया हुआ ऐसा बोला गाय के साथ नहीं लेके आता है गाय गाय को पालना ये उसका विशेषण है इसलिए विशेषण को छोड़कर हम बोलते हैं ठीक हो गया ना विशेषण को छोड़कर विशेष विशेषण बोलने पर भी विशेष को छोड़कर जहां समझते हैं वो आतत गुण संविज्ञान बहु फिर एक बार सुनो विशेषण के साथ एक विशेषिका प्रयोग होता है मतलब प्रयोग में विशेषण के साथ ही है विशेष लेकिन समझने में फर्क होता है समझने में विशेषण के साथ ही समझते हैं कभी कभी तब तदगुण संविज्ञान बहु विशेषण से अलग करके विशेष को अलग करके जानते हैं तब अतद्गुण संविज्ञान बहु समझ गया है ना उसी प्रकार इधर क्या कर रहे हैं जन्मादिस् जो है जन्माद्यस्या कर दिया ना जन्मादि में क्या क्या है जन्म स्थिति लय जन्मादि में अभी देखो ये जन्मादि जन्मादिस् का विशेषण है अभी मैं जन्मादि से क्या क्या ले सकता हूं जन्मादि जो है जन्म आदि जो है ये आदि में क्या आ गया स्थिति और लय भी आ गया अभी स्थिति और लय विशेष है जन्म विशेषण है जन्मादि जब बोला और वहां पर विशेष है क्या है बाकी जो बचा है वो ये विशेषण है अभी विशेषण को छोड़कर सिर्फ विशेष को विशेष को लिया मतलब जन्म को छोड़कर स्थित लय को ही लिया तब अतुण संज्ञान भवरी होता है समझानी समझा जन्म आदि है जी मतलब जन्म स्थिति लय तीनों है अभी लंब कर्ण वाला बोला वाला के स्थान में स्थिति लय को रखो वाला के स्थान में स्थिति लय को रखो लंब कर्ण के साथ जन्मकर्ण के स्थान में जन्म को रखो है ना तब तदगुण संविज्ञान बहुरी किया तब क्या होता है ओ उसके साथ ही लेना जन्म स्थिति तीनों लेना अतदुण किया ओ जन्म को छोड़ देना सिर्फ उसका ले लेना समझ में आ गया ना आपका अभी देखो अतदुण संविज्ञान बहुरी किया क्या होता है सिर्फ स्थिति लय को लिया जन्म को छोड़ दिया है ना? अभी, आ, अभी है ना? अभी ऐसा किया वो तो क्या होता है वो साथ-साथ लिया जन्मस्थिति भंगम होता है इसको ही बोल रहा है। जन्मस्थिति भंगम है समास तीनों को लिया। तीनों को लेने से क्या मतलब होता है वो उसको अलग करके सिर्फ ओ, जन्म को लिया क्या होता है सिर्फ जन्म को लिया तब केवल निमित्त कारण हो जाता है है ना स्थिति लय लिया उपादान कारण हो जाता है उपादान कैसा होता है मालूम हो रहा है ना देखो घड़ा है लय हो गया तो कहां चला गया मिट्टी में ही चला गया स्थिति काल में घड़ा कहां रह रहा है ही रह रहा है इसलिए सिर्फ और स्थिति भंग लिया वहां पर उपादान कारण तो आ जाता है लेकिन जब सिर्फ जन्म लिया तब क्या होता है केवल केवल निमित कारण तो आ जाता है यहां पर तीनों को लेना आवश्यक है क्योंकि एक ही ब्रह्म निमित्त उपादान दोनों है और एक भी है यहाँ पर विज्ञान वहां पर नुपुंस के लिंग आना है इसलिए जन्म स्थिति भंगम ऐसा बोला है है ना ये व्याकरण के रूल्स होता है पर इतना समझो क्या है तद्गुण संविज्ञान बहुरी ही लेने से क्या होता है अभिन्न निमित्तोपादान को ले लेवीकार करता है ब्रह्म को समझोगे ना इसलिए ऐसा बोला है है ना इसलिए जन्म से निमित्तत्व स्थित उपादानत्व अभिन्न निमित्त उपादान इतना सर्कस क्यों कर रहा है जी सरल रूप से बोल सकता था ना उधर सूत्र में ही जन्म स्थिति भंग सकता था ना ना नहीं नहीं है अल्पाक्षरम बोल रहा है सारिश तो मुखम होना है <laughs> आप चर्चा करना है जी वो सब कुछ वहां पर नोट्स लिख के वो मगब करके आंसर लिखो ऐसा बोलते हैं ना ऐसा नहीं करेंगे इधर आप सोचना पड़ेगा अभी एक पॉइंट याद रखो जन्म स्थिति भंग जो बोला तो मतलब क्या है ओ सृष्टि हो रहा है ये रह रहा है लाइव होता है सृष्टि हो रहा है नहीं ऐसा होता है है ना ये बार बार भी हो रहा है इसका मतलब क्या है सृष्टि एक बार हुआ बाद में नहीं ऐसा नहीं है सूर्या चंद्रमा सोधाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच यथा प्रतिविंचित जो बोला तब पहले भी ऐसा था बाद में भी ऐसा रहेगा है ना बार बार ऐसा चक्कर में होता रहता है अब ये लोग इसको स्वीकार नहीं करता क्या स्वीकार नहीं करते हैं जन्म स्थिति भंग ऐसा नहीं है अनादिकाल से ऐसा ही ऐसा ही रहता है ऐसा वो बोलता है परिणाम होता रहता है लेकिन एडजस्ट होता रहता है ना लेकिन यह सिद्धांत तो ठीक नहीं है अनुमान से भी इसका खंडन कर सकता है शास्त्र से भी तो आसान से कर सकता है समझ आ रहे हैं ना जरा तो आप अभी जानते हैं तो सूर्य जो है वो भी लिमिटेड एनर्जी यह खर्चा हो जाता है ब्लैक होल <laughs> कुछ नहीं उधर <रहे> <laughs> तब है सब कुछ जाता है है जाता फिर एक बार होना तबी कहा सिद्धांत नहीं है आप श्रुति से ही स्पष्ट किया है अभी मैं जो पहले बोला उसको वापस आ रहा क्या है ओ तीन कदम में ब्रह्म को हम पहचानते हैं क्या है देखो अस्या जन्मादि ऐसा बोला है है ना इसका मतलब क्या है सुनो जन्मादि जन्मादिस् जो है वो जिसका है वो धर्मी है और धर्मी क्या है सामने वाला जो है वो ही है ये धर्मी का सृष्टि स्थिति भंग जो है वह धर्म है इस संसार संसार का का धर्म धर्म है है। पैदा होना, स्थिति रहना, मर जाना। आ, संसार है। फिर एक बार यहां पर संसार मतलब पति पत्नी ऐसा नहीं है संसार मतलब जगत, जगत है यहाँ पर उत्तर भारत में संसार मतलब इसको भी बोल देता है है ना इसलिए थोड़ा सा रहा जगत देखो यहां से शुरू किया क्यों शुरू किया यह उपलक्षण है लक्षण में तीन है उपलक्षण धर्म लक्षण स्वरूप लक्षण ऐसा अलग अलग करके देख सकते हैं ये उपलक्षण होते ही इसको देखते ही हमको एक अंदाज आता है क्योंकि देखो जी सृष्टि स्थिति लय हो रहा है मतलब देखो जी सामने वाला तो जड़ है सामने वाला तो जड़ है अभी उसकी सृष्टि स्थिति लय हो रहा है ऐसा कहा इसके पीछे कुछ ना कुछ चेतन होना ही है मतलब हम पहचानने के लिए शुरू किया अभी कुछ ना कुछ चेतन है वो क्या है समझने के लिए गया धीरे धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते है ना अभी इसका मतलब क्या है मीमांसक जो बोलते हैं उसके अनुसार उपलक्षण नहीं होगा और ब्रह्म को स्वीकार भी नहीं करते छोड़ो इसलिए ब्रह्म का उपलक्षण होता है यह सेंस को भी छोड़ा। वो अपने आप होता है है सब बोलता ये इट इट इज़ इज़ नॉट एट स्टेटमेंट बाद में हम देखेंगे इसके बारे में स्वरूप लक्षण धर्म लक्षण हाँ धर्म लक्षण क्या है मैं बोलता हूँ अच्छा। उपलक्षण अभी देखो ये उपलक्षण जो है ब्रह्म को ही समझाता है इसका मतलब क्या है यह उपलक्षण ब्रह्म को छोड़कर नहीं है ये ब्रह्म को दिखा रहा है तो ब्रह्म से संबंधित तो होना। देखो जी पेट्रोल मीटर है, वहां पर ऐसा जा रहा है आप इसे जानते हैं अभी इतना पेट्रोल इतना इतना, इतना, इतना, इतना, इतना खत्म हो जाएगा ऐसा जानते ओ, जानते हैं। हैं? वो क्यों क्योंकि पेट्रोल टैंक से संबंध है। वो नहीं रहा और किसी का, का और किसी का कार में और कुछ है वहां पर भी ऐसा जा रहा है वो उपलक्ष्य नहीं हो सकता यहां के पेट्रोल को समझा उसी प्रकार यह ब्रह्म से संबंधित है ओके साथ देखो उपलक्षण आत्मन स्थावर अग्निविस्फुलिंगवत् जंगम जगमीद अग्निस्फुलिंगवच्चरती अनीशे प्रलियते जलबुद्दव यत्मक वर्त यह उपलक्षण ब्रह्मको नी छोड़ा है मतलब सृष्टि स्थिति लय व्यवहार जो है वो ब्रह्म से छोड़कर नहीं हो रहा है इसलिए उसका ही उपलक्षण है इसको भाष्यकार कैसा सिखाता है ये विचरित अनिशम बोला है अनिशम मतलब हमेशा हो रहा है ऐसा कोई ऐसा आक्षेप उठाता है आजकल के बाले क्या करता है देखो जी ये प्रकृति के द्वारा ऐसा हो रहा है ब्रह्म से संबंध कैसा बोल सकते हैं है ना ब्रह्म से संबंधित कैसे बोल सकते हैं प्रकृति से संबंधित है उतना ही है देखो प्रकृति से संबंधित है लेकिन प्रकृति ब्रह्म से संबंध है प्रकृति किसका है ब्रह्म का ही है ना। लेकिन प्रकृति हमेशा नहीं रहता है क्या क्या प्रकृति हमेशा नहीं रहता है? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है मतलब मतलब कि सदैव बोला है ब्रह्म एक ही रहता है ऐसा बोला है प्रलय काल में और एक में वितीय और कुछ नहीं ऐसा बोला है इसलिए वहां पर प्रकृति नहीं रहती है प्रश्न ऐसा नहीं देखो जिस प्रकृति के द्वारा ये स्थिति जन्म स्थिति भंग हो रहा है वो क्या है नित्य्वरवादश्वर से तत्कृतरपी नि भविष्य नित्यत्वित प्रकृतियों युक्त नित्य भवित प्रकृति दैवत्व में प्रकृति ईश्वर से ईश्वरत्व प्रकृति जो है वो ईश्वरत्व ईश्वर का ईश्वरत्व ये प्रकृति से रहना ही ईश्वर है इसलिए ईश्वर बोलता है उसको छोड़कर नहीं बोल सकता तदगुण संविज्ञानी समझ को छोड़कर नहीं आए और ईश्वर नित्य है इसलिए माया भी नित्य है क्या जी माया नित्य बोल दिया हम नहीं बता जी भाषाकार बोल रहे हैं तो एक मायादी का मतलब क्या है जी है। hmm. देखो जी आप प्रकृति को उससे अलग समझकर ये ये भी है, ये भी है, ऐसा बोल रहे हैं प्रकृति उसका स्वरूप ही है जी <laughs> शक्ति शक्ति मतोह अन्यवाद शक्ति किसी अलग है ब्रह्म से अलग है प्रकृति का स्वरूप ब्रह्म है मतलब प्रकृति प्रकृति ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप से अलग नहीं है ब्रह्म को हम कृतक रूप से उसको अलग करके बात करते हैं देखो अभी देखो जी आपका आपका सामर्थ्य है ये काम करने को ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन मैं घर में छोड़कर कर लेके आया छोड़कर आ गया मेरा सामर्थ्य को लेकर आता हूं बाद में करूंगा ऐसा कोई बोलेगा सामर्थ्य मतलब आप जहां कहां जाओ आपके साथ है ही उसका स्वरूप ही है लेकिन हम वो शास्त्र सिखाने के लिए जिसको अध्यारूप बोलता है शास्त्र सिखाने के लिए उस स्वरूप वाला प्रकृति को ही वो उससे अलग सा मानकर बात करते हैं थोड़ी देर थोड़ी देर मतलब कब तक जब तक आप ब्रह्म को पूरा नहीं समझाए तब तक स्पष्ट हो गया वरना तो बात हो हो ही ही नहीं नहीं सकती पाएगी हाँ बाद महीने हमको नहीं चाहिए अब समझ रहे ना बाद में प्रश्न क्या है सब कुछ वही है इसलिए जरूरत अच्छा तब तर ईश्वर भूत इसे क्या हुआ इसका मतलब है यह उपलक्षण जो है वो तटस्थ लक्षण नहीं है तटस्थ लक्षण क्या है देखो तटस्थ लक्षण क्या है वो कभी रहकर कभी मतलब एक समय में रहता है कभी रहकर अन्य लक्ष्यों से लक्ष्य को पृथक करने वाला हमेशा नहीं रहता दृष्टांत क्या है वहां पर बैठता ना उस दिन हमने घर देखा ना ऐसा चला गया ना वही है देवदत्त का घर हमेशा कुआ नहीं बैठता है यहां पर क्या बोले सृष्टि स्थित धाता धराता यथापुर मतलब बोल रहा है विचर्त अनिशम बोला है भाष्य में व्यवहार भी हमेशा हो रहा है है ना इसलिए तटस्थ लक्षण नहीं है। अच्छा ये स्वामी जन्मादि तटस्थ लक्षण इसलिए नहीं क्योंकि होगी तो हमेशा होते रहते हैं जन्म तटस्थ कैसे हो कौवा तोड़ जाता है हम्म। बार बार होता ही रहता है ना हमेशा तो है तो स्वामी अभी आपने तीन प्रमाण लिखवाए थे अरे तटस्थ लक्षण अलग अलग है जी ये उपलक्षण एक एक लक्षण में एक एक को रखकर एक एक नाम नाम देता है सो ऐसा है तटस्थ लक्षण का लक्षण ये है तटस्थ लक्षण भी बोल सकता है देव के घर के बारे में हमने जो सुना वो तटस्थ लक्षण है ये तटस्थ लक्षण यहाँ पर तटस्थ लक्षण ही है ऐसा बोल रहे हैं उपलक्षण नहीं, नहीं अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। शक्ति उससे शक्ति तो तो भी, भी श्रेष्ठ हो जैसे हम देवी को मानते है माँ को मानते हैं सारा संसार उन्हीं से हुआ तो हम ब्रह्म को माया से ऊपर रखने के लिए प्रकृति से ऊपर रखने के लिए ये नहीं नहीं रहता ना क्या जी? देखो वो शक्ति को ब्रह्म से भी ऊपर रखना है है आपको श्रद्धा पैदा करने के लिए बोलता है। वो श्री विद्या में पूरा पूरा वही है पूरा पूरा वही है क्योंकि उपासना के लिए बोलता है वहां पर क्या कर दिया वहां पर शक्ति को प्रदान कर लिया ओ ब्रह्म को गौण कर दिया आ, यही था। है ना लेकिन ब्रह्म को गौण क्या ऐसा भी नहीं है मान भाई सृष्टि करती रही ब्रह्म गोपति गोविंदी सम्मानी लाश ब्रदा पंचकृत बोध्याण मतलब वही है ऐसा बोला पंच प्रेद्रह्मी गौण क्या लेकिन ब्रह्म भी वही है ऐसा बोला है ना इसलिए उपासना के लिए करने वाला वो दिखाने वाला उपासना का एक तरीका है है ना क्योंकि शक्ति जड़ है वो जब वो विचार करना पड़ेगा विचार करते समय शक्ति जड़ है फिर क्या शक्ति जड़ है लेकिन जड़ कब बोलता है तब प्रकट हो गया तब तो बोलता है शक्ति इसलिए तत्व है उसके स्वरूप के ऊर से ही देखा जड़ नहीं बोल सकता प्रकट होती ही जड़ होता है ये प्राकट को सामने रखकर हम जड़ बोलते हैं नहीं तो नहीं बोलेंगे है ना इसलिए ये नहीं है है ना मन में देखो तटस्थ लक्षण ऐसा है इसलिए तटस्थ लक्षण नहीं हो सकता अभी क्या सिद्ध हो गया सुनो ये जन्म स्थिति भंग जो है और ब्रह्म के लिए उपलक्षण हो गया एक क्रिया है हमको एक अंदाजा आ गया ना वो इसके एक पीछे कुछ है है ना अभी देखो ये धर्म उपलक्षण जन्म स्थिति भंग कहां दिख पड़ रहा है जगत में दिख पड़ रहा है ठीक है अभी जो जगत है वो जगत का लक्षण है जगत का लक्षण क्या है असत्यव मतलब बदल रहा है स्थिति काल में अभी अस्य मतलब क्या है अभी जो देख रहे हैं अभी जो जगत है उसमें हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं असत्य को देख बदलता रहता है वो तीन महीने पहले इतना ठंड था अभी इतना गर्म है है ना असत्यत्व उसका एक लक्षण है उसका धर्म है ऐसा बोलो लक्षण भी बोलो असत्य है और जडत्व दूसरा है तीसरा परिच्छिव है इसलिए असत्यत्व जड़त्व परिच्छित्व धर्म लक्षण है इसका धर्म है <coughs> किसका धर्म है ब्रह्म का <laughs> क्या ये ब्रह्म का धर्म लक्षण बोल दिया धर्म ब्रह्म धर्मी है इसलिए मैंने बोला आपको पहले ही धर्म धर्मी से अलग नहीं है लेकिन धर्मी धर्म से अलग है उसका धर्म लक्षण बोलो अभी ये तीन धर्म कैसा है? रहे? है विकारों के द्वारा दिख पड़ रहे हैं विकारों के द्वारा दिख पड़ रहे हैं उसमें हस्तत्व है जड़त्व है परिचिनत्व है ऐसा होने पर भी ओ ब्रह्म से छोड़कर नहीं है ब्रह्म से अलग नहीं है ब्रह्म को छोड़कर नहीं है सुनो तो तुम तो क्या है देखो घड़ा असत्य है आभूषण असत्य है लेकिन वो सत्य रूप वाला मिट्टी को छोड़कर असत्य घ नहीं है सत्य रूप वाला सोने को छोड़कर असत्य आभूषण नहीं है उसी प्रकार ओ सत्य रूप ब्रह्म को न छोड़कर जगत का धर्म है ठीक है इसलिए अभी हम ओ लेकिन ब्रह्म ही है उसमें इसलिए ब्रह्म का ही ब्रह्म को पहुंचने के लिए इसी मार्ग में जाना स्पष्ट है ब्रह्म को पहुंचने में ब्रह्म को समझने में बचाने में इसी द्वार इसके द्वारा ही जाना पड़ता है स्पष्टोर है ना वो अभी ये धर्म धर्म धर्मी के बारे में बोला ना आपने धर्म धर्मी से अलग नहीं है लेकिन धर्मी धर्म से अलग है ऐसा जो बोला वो क्या है हम नहीं सुना है एक कार्य कारण न्याय ही है मैं कारण को धर्मी बोल रहा हूं कार्य को धर्म बोल रहा हूं है ना ये क्या है कार्य से कारणात्मत्व न तो कारण से कार्यात्मत्व सूत्र भाषा टू ना कार्याोप कारण से आत्मभूत एवा अनात्म भूत वो घड़ा जो है मिट्टी ही है क्योंकि बिना मिट्टी घड़ा का आकार भी नहीं पैदा हो सकता है ना और बाद में बोलते हैं कार कार्यक्रमान संबंध क्या है कार्यकार ब्रह्मवादिन कथम आत्महूत जो है टू एन एटीन है कार्यकारोप कारण से आत्मूत टूटीन है सूत्र भाषा और संबंध क्या है ब्रह्मवाद कथम तस्त्म लक्षण संबंधोपत्त्म लक्षण है तदात्म मतलब क्या है वही है इससे अलग नहीं है कार्य तो से कारणत्म न तो कारण से कार्यात्म संबंध पत्ते है ये सूत्र भाषा टू टू थर्टी एट है तैथर्में देखो बहुत स्पष्ट है बोलो उत्पत्ति कालेश नजहति यत्मता भूतानी, भूतानी। ब्रह्मणो लक्षण उत्पत्ति स्थिति काल में भी और लय काल में भी है शायद लय काल में भी यदात्मता नजहति जिस जिस स्वरूप को नहीं छोड़ता है भूतानी तदेत ब्रह्मणोंक्षण वही ब्रह्म का लक्षण है निखा है ना साफ साफ ऐसा ये भी लिखा है कि जगत वो आत्मा जैसा साफ साफ लिखा है वैसे जगत का भी जो आदरण्य है ब्रह्म के साथ उसके बारे में साफ साफ लिखा है फिर क्या जी ब्रह्म स्वभाव प्रपंच न प्रपंच स्वभाव ब्रह्म प्रपंच ब्रह्म स्वभाव वाला ही है लेकिन ब्रह्म प्रपंच स्वभाव वाला नहीं है तो जगत तीनों में ही रहता है। देखो कैसा है यथाच ब्रह्म त्रिशु कालेश सत्विचरती एवं इधम कार्य जगत त्रिषु काले सत्तरती जैसा ब्रह्म एबजेंट नहीं होगा कभी भी उसी प्रकार जगत भी कभी एब्सेंट नहीं होगा हमेशा उसके साथ ही है जगत तीन धर्म लक्षण आते हैं वो कैसे फिर कैसे? फिर कंसिस्टेंसी हमेशा उसी रूप में है जगत को आप अलग करके अभी देख रहे हैं इसलिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं देखो जी अभी आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं तब जगत को भ्रम से अलग करके ही पूछ रहे हैं है ना आ, कैसा कर सकता है जी? अभी भी ब्रह्म ही है वो लेकिन हम दो दोन दे रहे हैं ना कि जगत जगत से से अलग नहीं है और क्यों तो, मतलब क्या है? आप देखने में है ठीक देखा तो पहला है गलत देखा तो ये है थीक, थीक, थीक, थीक, थीक, थीक, थीक। देखो घड़े को आप मिट्टी की दृष्टि से देखो अभी भी मीठी है पहले भी मिट्टी था बाद में भी मीठी रहेगा एक अलग करके देखा समझ रहा है इसलिए ब्रह्म आदि का नाम पूछा तस्से तादात्मा है बोला है ना इसका मतलब क्या हुआ धर्म लक्षण ब्रह्म को नहीं छोड़ा है लेकिन ब्रह्मा धर्म लक्ष्मी को छोड़कर है <laughs> मैं भी क्या दिखा रहा उसको याद रखो। ब्रह्म को समझने के लिए हम यहीं से जा रहे हैं दूसरा स्थान ही यदि नाम रूपे न्यायाक्रिय तथा अस्यात्मपाधिकम रूप प्रज्ञानगणाख्यम न प्रति ख्या बृहदारण्य में है ना इसलिए ओ जब हम द्वारा ही जानना है तब ब्रह्म इसको छोड़कर अलग रहा कैसे जान सकता है ये ये ब्रह्म को छोड़कर अलग रहा जगत तब उसको बिल्कुल नहीं जान सकते संबंध रखा ही है लेकिन वो संबंध ही रखा ब्रह्म इससे संबंध ही रखा है ये ब्रह्म संबंध को नहीं छोड़ा है ब्रह्म संबंध को छोड़ा तो वो नहीं रह सकता ब्रह्म उनको छोड़ा क्या सृष्टि से तलाई हो सकता है जी जैसे शरीर प्राण को छोड़ के नहीं रह सकता प्राण गया गया तो नहीं ऐसा नहीं है <coughs> शरीर भी थोड़ी देर तक रहता है प्राण गया तो थो थोड़ी देर आ, आ? थोड़ी है। जैसा पंचभूतों को छोड़कर शरीर नहीं रहता है उसी प्रकार पंचभूतिक ही है लेकिन एक विकार से दिख पड़ रहा है स्पष्ट हो गया अभी क्या है के देखो इसका लक्षण क्या हुआ ये जो धर्म नहीं जगत को बता रहे हैं। हाँ, हाँ जाने तो उसके अंदर जो है अभी धर्म उसको बताया बाद में ब्रह्म को बताया बता बोलने दो असत्य जहां दीख पड़ा मैंने बोला बाद में ये कौन है उसको रखकर बोला है ना अभी बाद में देखो लेकिन धर्म धर्म धर्मी से अलग नहीं है बोलने के बाद भी लेकिन मैं बोल रहा है धर्मी धर्म से अलग है है ना धर्मी धर्म से अलग है अतीत है तब क्या है पूछा सत्यम ज्ञानम अनंतम स्वरूप लक्षण है देखो स्वरूप लक्षण को पकड़ने के लिए सब पूछे जी इसको छोड़कर बात किया तो किसी के दिमाग में नहीं जाएगा उसका समझो अभी ब्रह्म को कैसा समझा रहा है सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म बोलते ही कैसा समझा रहा है देखो यहां पर जगत में आपका ध्यान कहा है असत्य असत्य के ऊपर है जरत के ऊपर है परिचन्न के ऊपर है वही देखो लेकिन नजर उधर मत रखना। रखना। बुद्धि बुद्धि उधर मत हैं? नहीं नजर नहीं रखना नजर मतलब दृष्टि आंख इधर है लेकिन दृष्टि उसमें मत रखो दृष्टि कहा रखना वस्तु में रखो विकार के ऊपर मत रखो देखो जी कभी कभी हम सुनते हैं ये शादी होना है ओ लड़का बोलता है लड़की काली है नहीं, देखो ऐसा मत देखना स्वभाव का देखो बोलते तो है नहीं हमारी दृष्टि बदल जाता है ये रंग को देख रहा है नहीं तो वहां पर व्यक्ति को देख रहा है किसको देख रहा है किसको देखना है समझोगे ना इसलिए सिर्फ रंग को ही देखना बहुत पामर लोग करता है ऐसा मत करो उसी प्रकार इधर भी है ना यहां पर क्या है नजर उधर मत रखो वस्तु के ऊपर रखो वस्तु कैसा है पूछा वस्तु का अभी नेगेटिव बोला कैसा बोला यह असत्य नहीं है यह जड़ नहीं है यह परिचय नहीं है लेकिन मैं उसको ही देख रहा हूं जी नहीं उसको मत देखना जिसको नहीं देख रहा उसको बोल रहा हूं <laughs> उसको न देखकर आप सावधान रहा वो समझ में आता ही है नहीं ना भाष्यकार इसको बहुत सुंदर बहुत सुंदर बोलते हैं अलग अलग जगह में एक ही विषय को देखो जी मैं आपको एक पत्र लिखता हूं तब तो वो, वो पेपर में लिया उसमें से लिखा ये कुछ ना कुछ है वहां पर संज्ञा है? है ले ये लाइन्स को पढ़ो लेकिन अर्थ से हम समझते इसको छोड़ो <laughs> लाइन्स <लेंस> को बस पकड़ो <laughs> लेकिन लेन में मैं जो बताना चाहता हूं अर्थ है उसमें लेकिन अर्थ में लाइन नहीं है कितना सुंदर है जी ओ भगवान भाष्यकर इतना प्रयास किया है हमको गलत समझने के रास्ता ही नहीं दिया कितनी <laughs> <फिरी> गलत <सम्था। laughs> इतना स्पष्ट है इतना अच्छा है इसलिए याद रखो स्वरूप लक्षण तो सत्यम ज्ञान अंतम ब्रह्म ही है समझे नहीं है लेकिन उसको समझने के लिए यह उपलक्षण के द्वारा धर्म लक्षण के द्वारा ही जानना है दूसरा है ना, वो नक्षण का डेफिनेट क्या है स्वरूप होता हुआ अन्य लक्षणों से लक्ष्य को पृथक करने वाला यह स्वरूप ही है वहां पर स्वरूप नहीं था कभी उसको और किसी को कु का दुखा के घर नहीं दिखा रहा है अच्छा। उसका स्वरूप को ही दिखाकर बोल रहा है अच्छा, अच्छा। तो बाकी और जो है वो तो कुछ और चीज को रखे और कुछ समझाने के लिए इसको दिखा रहा है उपलक्ष्य में भी ऐसा ही है उपलक्ष्य में भी ऐसा है, है। उपलक्ष्य मतलब और ज्यादा देखा वहां पर जाता है इसलिए अरुंधति नक्षत्र ऐसा बोलता है ना देखो वहां पर शाखा है ना उसे और वहां पर गए तो वहां पर मोटा अक्षर है नक्षत्र है ना उसका देखो बाद में उस लो नहींतिहासिक था उधर है ऐसा बोलता है इस प्रकार है। बोलो करुणालयं नमामि केशव बोलोपुरा भागिने्योम पद्यादेहाय दक्षिणा